हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तत्त श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिमय स्वामी प्रभुपाद के द्वारा द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या एकतालीस व्यवसायत्था बुद्धिये हकनंदना बहुशाखा ही बुद्धि और व्यवसायी इसका अनुवाद जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में जुड़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हे कुरुनंद अर्जुन जो जुड़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त दिभ, रहती है। इस श्लोक में भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि जो इस मार्ग पर है उनको व्यवसाय का बुद्धि होनी चाहिए अर्थात उनकी एकाग्रता रखना चाहिए लक्ष्य को ठीक करना चाहिए और उसके अनुसार तो पुरा पुरा तो पूरा पूरा उसमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी प्रयास में अगर एकाग्रता नहीं हो तो सफलता नहीं मिलती एकाग्रता होना चाहिए दृढ़ता होना चाहिए यदि आप अच्छा क्रिकेटर होना चाहते हैं या अच्छा चपाती बनाने वाला होना चाहते हैं तो एकाग्रता रखना चाहिए यदि हमारी बुद्धि चेतना इधर उधर जाते हैं यदि कंसंट्रेशन नहीं होते हैं तो किसी भी काम में सफलता प्राप्ति संभव नहीं है यही श्री कृष्ण कहते हैं विशेषकर इस प्रयास में चरम प्रयास में पूरा ध्यान रखना चाहिए वो प्रयास क्या है तो आत्म साक्षा का प्रयास में इसका अर्थ है कि यदि साक्षा का प्रयास में हम साथ, साथ प्रयास करते हैं इंद्रिय तुति के लिए वो आत्म साक्षा का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते इसके पहले श्री कृष्ण बोले कि स्वप्न से धर्म से छाए थे महाथो प्रयास आत्म साक्षात् प्रयास इतना मंगल हो कि स्व थोड़ी सी प्रयास होते हुए भी इससे हम महान भाई महान भाई का मतलब नीच योनि में जन्म लेना उस भाई से हम रक्षित होते हैं परंतु वास्तव में इस प्रयास में हमारा पूरा ध्यान रखना चाहिए यदि हम भक्ति करते हैं परंतु थोड़ी सी हम पूरी पूरा फल नहीं मिलेंगे श्री कृष्ण कहते हैं इस भगवत गीता में ये यथा मांग प्रद्यंत था यहां जैसे जैसे लोग मुझ से भी हैं, वैसे वैसे में परस्पर भावना से व्यवहार करता हूँ कृष्णा बहुत दयाल है यदि हम थोड़ा सब प्रयास करते हैं उनकी भक्ति में, तो ये दयाल है कि हमको ज्यादा देते हैं। परंतु यदि हम पूरा गंभीरता से भक्ति नहीं करते हैं हम पूरा फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा यदि पूरी नहीं हो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो कृष्ण भगवान हमको प्रेम प्रदान करके भी हम राजी नहीं होंगे उसको प्राप्त करने के लिए क्योंकि कृष्ण प्रेम भक्ति में वंश भी इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं रहते एक दिशा में भक्ति है और बिल्कुल विपरीत दिशा में इंद्रिय सुख की इच्छाओं रहते हैं कृष्ण भक्ति संपूर्ण है और ये इंद्रिय अशुद्ध होते हैं। तो दोनों का मिश्रण संभव नहीं है जैसे जाओ और तेल, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हम ऐसे बोतल में हिलाने से जाल और का मिश्रण कर सकते परंतु वो स्वाभाविक नहीं है और यदि हम बॉटल साइड में रखेंगे तो आधा मिनट में तो थे ऊपर आ जाएगा और जाल नीचे जाएगा और यदि थे का वजन ज्यादा है तो थैल नीचे जाएगा लेकिन दोनों एक साथ में नहीं रख सकते तो इसलिए भक्ति और इंद्रिय सुख दोनों नहीं हो सकते यदि हम भक्ति करते है लेकिन मन में इंद्रिय सुख की इच्छाएं आते हैं तो वो भक्ति में उपद्रव है भक्ति पूरी नहीं हो सकती तो इस प्रकार यदि कृष्ण भक्ति में हम अन्य चिंतन करते हैं मैं कैसे बड़ा व्यक्ति होंगे संसार में कैसे इंद्रिय सुख में लोंगा? इतना उतना ऐसे अलग अलग चिंतन करते हैं जो तो कृष्ण भक्ति में एकाग्रता नहीं हो और कृष्ण भक्ति पूर्ण नहीं होगी श्रीमद भागवत में कहा गया है कि अका सर्व कामो मोक्षकाम मोक्ष काम उदारधी चीना भक्ति योगे नजे च पुरुष इस श्लोक में प्रकार के व्यक्ति लक्षित होते हैं एक है अकाम वो दुर्लभ महात्म व्यक्ति जिसके हृदय में कुछ भी भौतिक कामना नहीं है और दूसरा है सर्व तो सामान्य व्यक्ति के हृदय में असंख्य कामनाएं हैं। और दूसरे तीसरे प्रकार के व्यक्ति है मोक्ष कामा वो व्यक्ति जो जिस की, जिनकी कामना है इस भौतिक संसार से मुक्त होना जो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं और श्रीमद् श्रीमद का उपदेश है जी की चाहे भी आप सर्व हो चाहे भी आप हो चाहे भी आप में हो जीव रूप से कृष्ण भक्ति करो क्योंकि भगवान कृष्ण सब प्रकार के फल का प्रदान करने वाले हैं वे भगवान हैं तो यदि हम अकाम है कुछ भी भौतिक काम नहीं है तो कृष्ण की भक्ति करने चाहिए अकाम का मतलब ऑलरेडी मुक्त हो गया है तो पुराणिक इतिहास में सुखदेव सुक ऋषि जैसे चातुर्सन सनक कुमार सनक कुमार सनंदन सनातन कुमार वे सब निष्प्रिय थे कुछ भी भौतिक कामना नहीं थे उनके हृदय में परन्तु भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में जानकारी मिलके वे आकर्षित थे श्री कृष्ण की भक्ति में और सर्व काम सामान्य लोग और सब लोग जो सब जीव जो इस भौतिक संसार में फंस गए हैं उनकी असंख्य कामनाएं हैं और जो महात्मा जन मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, सबके लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए किस प्रकार भक्ति तीव्र अर्थात पूरी कृष्ण भक्ति करना चाहिए क्योंकि भगवान कृष्ण खब वृक्ष जैसे और सभी लोग को सब उनके सब वंचित फल प्रदान करने वाले है इसके अलावा कृष्ण सबकी कैसे है और जो भी इच्छा है हमारी हृदय में यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो कृष्ण भक्ति करने से हमारा स्वाभाविक आकर्षण का उदय होगा हृदय में कृष्ण भक्ति करने के लिए जिससे हम हमारा परम फल प्राप्त होते वो परम फल क्या है कृष्ण भक्ति तो जो भी अवस्था में हम हो कृष्ण भक्ति करना चाहिए और कैसे तीव्रता से जीव्रता से एकाग्रता से यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम पारमफल मिलेंगे परंतु यदि हम भक्ति करते हैं और साथ साथ अभक्ति करते हैं तो भक्ति का परम फल जो शुद्ध भक्ति है हम प्राप्त नहीं करेंगे तो इसका अर्थ है कि यदि हम थोड़ा सा धर्म करते हैं जैसे बहुत लोग तो कम से कम एक बार हफ्ते में मंदिर जाते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे, हे भगवान आप महान हैं, मुझको कुछ दे दो कम कम से कम कुछ फैस दो या शांति मुझको दो तो ये धार्मिक है और उससे कल्याण होते हैं परंतु जीवन की संघ सिद्धि इस भौतिक संसार से मुक्त होना और कृष्ण के धाम में प्रवेश करना जिससे वापस आना नहीं होते हैं तो वो उपाव प्राप्त करने के पूरी एकाग्रता होना चाहिए इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य को स्थिर करना चाहिए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है मृत्यु का समय आप कौन सी प्राप्ति में लेंगे इस मानव शरीर, इस मानव जीवन में हम जो कहते हैं इस मानव जीवन में जो कामनाएं है हृदय में वो सबों के अनुसार हमारा भविष्य गठित है यदि इस जीवन में हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख के लिए हम वापस चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में चक्र में प्रवेश करेंगे यदि हम प्रयास करते हैं परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो इस क्षणिक मानव जीवन में भी हमारे समय बहुत कम होते हुए भी यदि हम तीव्रता से एकाग्रता से प्रयास करते भक्ति के लिए जो इस जीवन में भी हम कृष्ण के पास जा सकते हैं विशेषकर इस में, इस में, में बहुत उपद्रव होते हैं परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परम दया से यदि हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामंत्र जप करते हैं और गंभीरता से भक्ति योग करते हैं जो चेतन महाप्रभु की कृपा से हम इस मानव जीवन में हम पूरी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं वो पूरी सिद्धि क्या है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना कृष्ण धाम प्राप्त करना कृष्ण सेवा प्राप्त करना परंतु इसमें गंभीरत्व होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इसके पहले एक श्लोक है पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मस्य स्वप्पी से धर्म से महत्व धर्म पालन करने से हम महान जीव तो महान भाई से रक्षित होते तो इसलिए ठीक है हम थोड़ा सा धर्म पालन करेंगे और बहुत सा अधर्म करेंगे उसका मतलब नहीं है मतलब है कि इस धर्म इतना कल्याणकारी है कि यदि हम थोड़ा सा भी करेंगे उससे महान कल्याण होते इसलिए थोड़ा सा धर्म पालन करना नहीं चाहिए तो बहुत सा धर्म पालन करना चाहिए व्यवसाय आपने कहा बोलती ये उदाहरण है कि एक बिजनेसमैन व्यापारी तो बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए गंभीर रत्न से व्यापार करना चाहिए यदि एक आग्रता नहीं हो तो बिजनेस तो डाउन हो जाएगा यदि वो बिजनेस मैन तो गंभीर रत्न से व्यापार नहीं करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो इस प्रकार धार्म में धर्म पालन करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है इतना अच्छा बिजनेस है कि इसमें यदि हम थोड़ा सा धर्म पालन करते उससे लाभ होते इस प्रयास में केवल लाभ होते इसलिए हम एक प्रकार लो होना चाहिए लोभी होना चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ये लोग आत्मनाशक नहीं है ये लोभ से आत्मा का पूरा कल्याण होते है। तो ये लोभ होना चाहिए लोभ क्या है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो इसलिए भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति क्या है जिसमें अनन्यास चिंतन तो माम सदैव कृष्ण का चिंतन करना है ये एकाग्रता का परम स्तर है एकाग्रता होना चाहिए किस विषय पर कृष्ण के श्री चरण पर ये एकाग्रता होना चाहिए और किस पढ़ाई में एकाग्रता रखना कठिन है क्योंकि वो विषय तो आत्मा को रुचि नहीं देता है तो एकाग्रता होना चाहिए परंतु किस विषय पर उस विषय से हमारा परम कल्याण होगा तो आज का छात्रों कठिनाई मिलते होते पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होते क्योंकि बहुत उपजाव होते हैं इंद्रिय सुख करो इस प्रकार का होते हैं टीवी से सिनेमा से साइनबोर्ड से इसी चीज को खाओ वो म्यूजिक सुनो उपाती जाओ इस प्रकार सूखी हो इस प्रकार का प्रचार होते है समाज में और इसलिए सबके मन सदैव विचलित रहता है। तो विशेषकर भक्तजन और छात्रों भी वो भौतिक माया का प्रचार नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य से वे छूट हो जाएंगे विचलित हो जाएंगे भक्तों का विश्वास होना चाहिए कि मेरा कल्याण केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा साधित होगा इसलिए भी भौतिक माया प्रचार होते हुए भी मैं नहीं सुनूंगा मैं जानता हूँ कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति भक्ति का नाशक है इसलिए उसमें मैं शमे नहीं उस तरफ मैं नहीं देखूंगा मेरी दृष्टि मैं केवल कृष्ण के चरण को देखूंगा विष्णु परमं पदं सदा पश्यूर्यो तिवी चरा जीवाग्र समन्द विष्णु यद परम पदं विद में कहा गया है कि संजन सदैव इस भौतिक संसार में स्थित होते हुए भी सदैव ऊपर विष्णु पद पर देखते रहते हैं जैसे सूर्य से प्रकाश होते हैं तो विष्णु भगवान से भक्ति की प्रेरणा होती है और इसलिए संजन सदैव ऊपर की दिशा देख लेते हैं इसका मतलब है इस भौतिक संसार में रहने का समय तो भौतिक काय-अंकन के साथ मन सदैव परम लक्ष्य कृष्ण चरण प्राप्ति पर रखना चाहिए मां मनुष्य में युद्ध श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना तुम क्षत्रिय हो परंतु साथ साथ भौतिक कार्यकर्ण के साथ मुझको स्मरण करो और इस प्रकार तुम्हारा भौतिक धर्म तो पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा यदि हम सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो वो काम तो साधारण का नहीं होते वो भक्ति धर्म होते हैं तो यही जीवन का रहस्य है तो इस भौतिक संसार में जब तक हम भौतिक संसार में हैं, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए शरीर यात्री न प्रसिद्ध मन श्री कृष्ण कहते हैं है गीता में कि इस शरीर का पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए न ही कश्चित क्षण जाती चाच्य चेष्ट के कारण तो ऐसा नहीं है कि एक क्षण में भी हम कुछ भी काम नहीं कर सकते तो कम से कम श्वास लेना है या निश्वास होते है या श्वास अंदर में रखना है तो सदैव कम से कम अस्वास निश्वास हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ करना है किस लिए करना है उसको लक्ष्य रखना चाहिए और हम काम करते हैं क्योंकि हम कृष्ण का दास है इसलिए हमारा सब काम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए यद खड़ोशी यदशनासी यजुहोशी तदासी यथी खुंथ या मत खुषा थ्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम करते हो जो भी तुम दान में देते हो जो भी तुम खाते हो जो भी तपस्या तुम करते हो सब कुछ मुझ को अर्पण करो ये जीवन का रहस्य है ऐसे एकाग्रता होते है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति कृष्ण भक्ति सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता करते हैं ऐसे स्वाभाविक एकाग्रता होते हैं स्वाभाविक होते हैं क्योंकि जीव का स्वभाव है भक्तिमय तो यदि हम प्रयास करते हैं भक्ति का तो बहुत सार होगा भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है क्योंकि वो भक्ति स्वाभाविक है आत्मा का स्वभाव है एकाग्रता रखना श्री कृष्ण के चरण में इस एकाग्रता प्राप्त करना है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा, रामा हरे हरे